के स्थान के अनुसार कोई भी तीनों में से नहीं मिल रहे हैं। उस स्थिति में उस स्थिति में स्थानांतरतमा का संयोगी उसका अनयोगी साथ देने वाला सूत्र उरण रपरा सूत्र आया तो कलम चर्चा कर रहे थे उरण रपरा हां जी यहां तक पहुंच गए यहां तक तो समझ में आ गए ना सबको कल हां जी यहां तक सबको समझ में आ गया था कल अब उरन रपरा सूत्र जो कहता है वो छठ छठी विभक्ति का एक वचन छह एक है और अन एक एक है और रपरा एक एक है यह जो सूत्र कहता है यह सूत्र कहता है क्योंकि यह वृद्धि वृद्धि को ध्यान में रखकर के सूत्र आया है तो यह कहता है री के स्थान में वृद्धि रूपी अण होता हुआ रा परे वाला होता है यह सूत्र कार्थ यह होगा क्योंकि वृद्धि के कारण से यह सूत्र आ रहा है तो कल मैंने एक बात नहीं बताई यह विचार करने पर यह बात सामने आ गई है कि वृद्धि के स्थान पर यहां पर हमको काम करना है तो सूत्र कहता है री के स्थान पर वृद्धि रूपी वृद्धि रूपी री के स्थान पर जो वृद्धि होने वाला है वो वृद्धि किस तरह का होगी तो अण होता हुआ रा परे वाला होता है के स्थान पर जो वृद्धि हो रहा है वह वृद्धि वृद्धि रूपी अण वृद्धि रूपी अण होता हुआ वह रा परे वाला होता है तो रा परे वाला होता है तो वृद्धि क्या है यहां पर हमारे सामने आ, आ आई और अव है तो रा परे वाला होता है तो अण में अण प्रत्यार में आ आ आता है आई नहीं आएगा और अव भी नहीं आएगा इस बात को समझ लीजिए कल के सूत्रार्थ में थोड़ा भेद करके बता रहा हूं मैं कल में मैंने बोला था री के स्थान में अणु होता हुआ राप, रे वाला, वाला होता है यह कहा था अण होता हुआ रा परे वाला होता है यह कहा था साथ में वृद्धि शब्द को नहीं जोड़ा तो अब मैं वृद्धि शब्द को साथ में जोड़ रहा हूं होगा री के स्थान में वृद्धि होने वाला जो रीके स्थान में जो वृद्धि हो रहा है वो वृद्धि वृद्धि जो है अण रूपी वृद्धि होता हुआ र परे वाला होता है यह इसका है वृद्धि रूपी जो अण होगा वो अणु होता होता होगा र परे वाला होता है यह सूत्र आप जोड़ लीजिएगा के स्थान में वृद्धि रूपी अण होता हुआ वह रा परे वाला होता है तो वृद्धि रूपी अण में आ तो आ जाता है और ऐ नहीं आता है क्योंकि अण में आ ई तीन ही अक्षर है क्योंकि परे वाला नकार नहीं है यहां पर लण का नकार नहीं है यहां पर यहां अण में अन का नकार है इसलिए वृद्धि रूपी अण होता हुआ रा परे वाला होता है तो आप यहां लिखिएगा सूत्रार्थ में री के स्थान में वृद्धि रूपी अण होता हुआ रा परे वाला होता है तो रा परे वाला होता है तो वृद्धि में आ है तो आ के साथ में रा परे जुड़ जाएगा आर बनेगा और ई औ वैसा कैसे बने रहेंगे उस स्थिति में अब हमारे सामने री है इधर क्री का री और इधर वृद्धि में जो है आर आई औ तीन है तो यहां पर री के स्थान पर हमको आर सबसे ज्यादा अनुकूल बैठेगा क्योंकि री जो है रिटूरस मूर्धन्या और आर में जो रा है वो भी मूर्धनी है इसलिए आर बैठ जाएगा आई ओ अट जाएंगे जो मैं बता रहा हूं समझ में आ रहा है आप लोगों को ये बात तो समझ समझने वाली जी लेकिन पढ़ा था, रिता, उस ये था। आ, वो रिपोर्ट हाँ कल जो पढ़ा है ना, ना उस में जो हा अण के अंतर ई और वो है ना जहां जहां आ, यहां पर क्या है आ, उरन रपरा जो है यह वृद्धि के प्रसंग में भी लगेगा और गुण के प्रसंग में भी लगेगा जहां पर गुण होने की स्थिति आएगी वहां पर गुण के सामने पर भी ऐसा ही आएगा जैसे कि उदाहरण में दू महर्षि महर्षि में महा और ऋषि ये जो है तो यहां री के स्थान पर अर होगा महर बनेगा तो गुण होता है यहां पर गुण होता है तो वो कहता है री के स्थान पर गुण रूपी गुण रूपी अण होता होगा रे वाला होता है ऐसा कहेगा तो फिर वहां पर गुण में जो है आ ए और वो होते हैं गुण में आ कार अरस्व आकार अ तो वहां गुण रूप ही होता हुआ रे वाला होता है ऐसा वहां कहता है तो वहां पर अर होगा और यहां वृद्धि है तो आर होगा और कहीं इकार करता है कहीं कहीं इकार करता है कोई सूत्र जैसे यहां पर गुण करता है यहां वृद्धि करता है तो कोई सूत्र जैसे वृद्धि राधे से वृद्धि है यानी अचोणनीति अचोणनीति जो है वृद्धि करता है सूत्र ऐसे ही सार्वधातुक आर्धातुकों से गुण होता है तो वो सूत्र गुण करता है कोई सूत्र गुण करने का होता है कोई सूत्र, सूत्र वृद्धि करने का होता है कोई सूत्र इकार करने का होता है कोई सूत्र उकार करने का होता है तो जहां इकार करने वाला सूत्र है तो वहां अनुरूपी इकार रूप जहां इकार होता है तो इकार करने के साथ में वो इकार अणु होता हुआ इकार अणु होता हुआ र परे वाला हो जाएगा इकार अण होता हुआ र परे वाला हो जाएगा तो वहां पर इ हो जाएगा और कल जो मैंने आपको बताया था री जो है री के स्थान में उ हो जाता है कल सूत्र बताया था आपको कौन सा सूत्र था छठे अध्याय का आ, रिता वुण, रिता वुण, रिता वुण कहता है री के स्थान में उस सूत्र में भी थोड़ी गलती हो गई है उस गलती को भी मैं सुधार कर लूंगा ऋतवुत सूत्र का जो है री के स्थान में उकार होता हुआ री के स्थान में उकार रूपी अणु होता हुआ ऐसा होगा री के स्थान में उकार रूपी अणु होता हुआ र परे वाला होता है ऐसा अर्थ होगा उसका तो वहां उर् हो जाएगा तो कहीं अर गुण के रूप में कहीं वृद्धि के रूप में आर कहीं इकार के रूप में इर, कहीं उकार के रूप में उर ऐसा होता रहेगा तो यह सूत्र जो है जो, जो वृद्धि विधान करने वाला सूत्र जहां अचोन है तो वहां पर आर होगा कहीं गुण करने वाला सूत्र सार्वधात कारधा ऐसा सूत्र है एक गुण करने वाला विधायक सूत्र वहां गुण होगा तो आर हो जाएगा कहीं इकार करता है तो इकार जहां होगा वो इर हो जाएगा कहीं उकार करता है जैसे रीताउत सूत्र से तो वहां उर हो जाएगा तो कहीं उर होगा कहीं इर होगा कहीं अर होगा कहीं आर होगा ऐसा अब रीताउत सूत्र में मैंने आपको बताया था कल उसमें थोड़ी गलती हो गई है तो गलती यह है कि कहता है घस गस और घसी छठी विभक्ति और पांचवी विभक्ति ये दोनों परे हो तो रिकार के स्थान में उकार होता है तो रिकार के स्थान में उकार होता है तो कहते ही ये उड़न रप्र सूत्र भी वहां पहुंच जाएगा वहां उड़न रप्र सूत्र पहुंच करके वो कहता है रिकार के स्थान में कुरूपी अण होता र परे वाला होता है तो वहां पर जो है के साथ में रा परे बैठ जाएगा उर् बन जाएगा तो राजेश जी वो लिखिएगा री गस गस ये दो है तो रिकार रिकार के स्थान में उकार रूपी अण होता हुआ रा परे वाला होता है तो रा परे उर हो जाएगा तो री के स्थान में उर् है और गस का जो है घसी का जो है नहीं गस का गस का जो है अस यहां रहेगा सकार का तो लोप नहीं होगा कल बताया था न विभक्तो तुषमा विभक्ति वाला अगर सकार हो तो उसका लोप नहीं होता है और गकार का लोप तो लशक व से लोप हो जाएगा तो अस बचेगा अस ठीक है अब यहां पर यहां पर ऋतऊत जो है उर हो रहा है उ पूर्व पर स्था पूर्व परन्तु अकार रकार इस्थान पर कुवृत्ति आरपपर कल और आ। इन आ इ स्थान उर री और आ इन दोनों के स्थान में उर् होता है पूर्व और ऊपर दोनों के स्थान में उर् होता है जैसे आदगुना है आदगुना है और अकह सवर्ण दीर्घा है अकह सवर्ण दीर्घा अकह सवर्ण दीर्घा में यह है ना कि अत्यार से उत्तर अच परे रहते पूर्व पर के स्थान में दीर्घ एक आदेश होता है यानी इधर आकार है उधर भी है। दोनों को मिलाकर ऐसे ही पूर्व पर भी पूर परयो की है। तो री और इन दोनों के स्थान में उर् होता है तो स बच गया और यह सब यहां रात सस्या कहता है रेप से उत्तर सकार का लोप होता है रेप से उत्तर सकार का लोप होता है तो सकार का लोप हो जाएगा और हां जी हाँ, जी, हाँ जी। कल तो, उ, उस तो उस था था। हाँ वो कल गलत लिखा था ना कल के गल, गलती को मैं मार्जन कर रहा हूं गलती को हटा अच्छा तो पीछे वाला सारा हटा दे हाँ जी पीछे वाला सारा हटा दो सारा का मतलब केवल इतना ही था वहां पर मैंने सु आएगा बोला था वो सु नहीं आएगा बिना सु आए ही यहाँ पर सारा काम हो जाएगा सू लाने की जरूरत नहीं है थीखे। जी जी थीखे। तो यहां पर यह होता है उर् हो गया और सकार है तब कहता है राजसा वो कहता है पद रेप से उत्तर सकार का लोप होता है और ये पद तो है ही पद तो है सुतम पदम है तो पद के होने कारण से यहां पद से उत्तर जो रेप है रे, आ, पद के पद के रेप से उत्तर पद के रेप से उत्तर सकार का लोप होता है तो सकार का लोप हो गया और जो रा है उसको विसर्ग होकर के ऊ बन जाता है और ये छठवी व्यक्ति का एक हो जाएगा जी अब आपको समझ में आ गई ये प्रक्रिया प्रक्रिया एकदम से दे कौन सी बाद वाली ये उर और हो गया सी रात हाँ उर और स है आ, तो आप रात सस् से निकालिएगा आठवें अध्याय का दूसरे पद का है दूसरा ही है ना बोलो हाँ जी राजस्य दूसरे पद में है ना ये तीसरे में हाँ जी राज्य आठ दो, दो चौबीस म्यूट करके रखिए आठ दो चौबीस राजस्य हाँ संयोग लोप के नीचे है ये कहता है रास्य कहता है सूत्र देखिएगा मूल पाठ में लोक की भी अनुवृत्ति आ रही है सं, संयोगांत से लोक की अनुवृत्ति आ रही है तो कहता है और ऊपर से पदस्य की अनुवृत्ति आ रही है तो कहता है संयोगांत संयोग के सकार का लोप होता है रेप पद के रेप से उत्तर पद के रेप से उत्तर संयोगांत सकार का लोप होता है ऐसा यह सूत्र कहता है हां जी संयोग वाले पद का जो रेप है संयोगांत पद के रेप से उत्तर सकार का लोक होता है क्योंकि रा और रेप और सकार का संयोग है आपस में रेप और सकार का संयोग है तो कहता है संयोगांत पद के रेत से उत्तर सकार का लोक होता है ये इसका अर्थ है सूत्र का हां जी रेणु जी स्पष्ट हो रहा है जी ये उड़ का बनेगा हां जी ये उड़ जो बना ये कार जो है यह रस्त बनेगा ये अलंती बनेगा ना हां पूर्व होता है राह परे वाला होता है तो रेप अलंती रहेगा ना कभी पद की अनुवृत्ति कहां पद कैसे बना पद से अनुवृत्ति पीछे से आ रही ना पद की अनुवृत्ति ऊपर से आ रही, से आ रही पद कैसे बना ये पूछ रहे ना पद इसलिए है ये जो गस प्रत्यय है ना गस प्रत्यय गस का ही तो यहां गस के आकार को ही तो यहां राह हो गए ना पदम पद से पद हो हो गया गया क्योंकि गस के अकार और इधर दोनों को मिला करके आ, उर हो गया। तो उर तो में जो रा है, ये पद, कहलाएगा पद का ही रेप कहलाएगा ना हाँ जी हाँ तो इसलिए पदस्य की अनुवृत्ति ऊपर से आ रही है तो संयोगांत पद के संयोग पद के रेप से उत्तर सकार का लोप होता है ऐसा यह सूत्र कहता है और यह नियम करता है संयोगांत पद के संयोगांत पद के लोप होता है तो रेप से उत्तर ही लोप होगा और किसी के उत्तर लोप नहीं होना चाहिए ऐसा ये कहता है वो बाद में आप लोग समझ लेना वो द्वितीय वृत्ति का है यहां तो इतना ही समझना है कि संयोगांत पद के रेप के उत्तर सकार का लोप होता है बस यह समझना है और लोप हो गया और रेफ को जो है यह अवसान है इसके आगे हमको कुछ करना नहीं है तो खरवसानी और विसर्जनीय से रेफ को जो है विसर्ग हो जाएगा तो उ बन जाएगा यह है ऋतउ सूत्र का अर्थ तो स्वामी जी मूल प्रसंग में आ जाइए तो का रखा जो बन स्वामी जी हाँ जी जी स्वामी जी इसमें उरन रप भी लगेगा हाँ उरन रप भी लग रहा है ना इसमें उरन रप भी लग जाएगा जी जी भी लग जाएगा ओम भगवान हाजी ये गस किस सूत्र से लाया गस तो संबंध को कहने के लिए सुत्र से लाए ना लिंग वचन मात्रे प्रथमा ये सूत्र से हमने प्रथम लाई थी वैसे उसमें सृष्टि जो है सृष्टि शेष है शेष विभक्ति शेष का मतलब है जो, जो क्या कहते हैं कर्मादि को जहां कहा गया है जहां कारकों से अतिरिक्त जो होगा वह शेष होगा जहां कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण इनसे बचा हुआ जो है वह शेष है तो शेष विवक्षा होने पर ष्ठी विभक्ति आती है षष्ठी शेष सूत्र से ष्ठी शेष सूत्र से हम ष्ठी विभक्ति लाते घसी घसोष सूत्र से लाते ना कल हम लोग नहीं नहीं घसी गसोष्ट के सूत्र कहता है आ, वो तो यह कहता है कि गस और गस परे रहते रिकार को उदेश होता है, यह कहा रेणु जी समझ लीजिएगा आप वो निकालिएगा छ निकालिएगा एक, एक, एक, एक, एक सौ कितना एक सौ तेरह एक सौ नौ है क्या हा एक सौ सात एक सौ और उससे पहले गसिंगसो ये तो केवल इतना ही कहता है संगीता के अधिकार में संगीता के अधिकार में गस और घसी के आकार परे रहते थे गस और घसी के आकार परे रहे पूर पर के स्थान में उकार आदेश होता है ये कहता है यानी री और गस और गस और घसी के आकार रिकार और घस गस और घसी के आकार को पूर्व पर के स्थान में उकार आदेश होता यह कहता है यह सूत्र घसींग केवल ये कहता है कि घस गस और घसी के आकार परे रहते बस इतना ही कहता है उस सूत्र से हम घस गस और घसी को लाते नहीं वो तो अनु से आ रही है घस गस गसी लेकिन ये अनुवृत्ति से गस घसी कैसे आएंगे तो यानी घसी जो सूत्र है वो तो केवल अनुवृत्ति करता है यानी घस गस घसे परे रहते कहता है बस केवल इतने कहता है घस गस और घसी परे रहते ऐसा होता ये कहता है वो विधान नहीं कर रहा है घस लाने का घसी लाने का विधान नहीं कर रहा है वो केवल ये कहता है घस गस और घसी परे रहते यह काम होता है तो संध्या हुई थी तो ये ना विभक्तों तुष्मा भी नहीं लगेगा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं मैंने ये नहीं कहा कि इत, होगा मैंने ये कहा न विभक्तो तुष्मा से जो ग और घसी का जो सकार है उसका लोप इत्या नहीं होगी यह बोला क्योंकि गस और गसी जो है ये विभक्ति कैला दी ना विभक्ति कैला दी और सब भी है और विपक्ष भी है तो ये विभक्ति होने के कारण से वो जो संजय होने जब आपको बात करना तब खोलिए ऐसा है कि गस में और गसी में सकार अलंत है तो अलंत होने से यह उपदेश भी है अष्टाध्यायी में उप, उपदिष्ट है यह उपदेश होने कारण से अलंत्यम से सकार का लोप प्राप्त होने लगा अलंत्यम सूत्र से तब क्या कहता है उसके आगे का सूत्र यह कहता है कि अगर यदि वो विभक्ति का सकार है तो विभक्ति का सकार है तो उसकी संजय नहीं होगी तो यह विभक्ति का सकार है तो इस का निषेध हो गया इसलिए लोभ भी नहीं होगा इस संजय ही नहीं हो तो लोभ कैसे होगा यह कहा था कल समझ में लेकिन गस, गस किस सूत्र से लेके आएंगे हां सुनिए दस किस सूत्र से ले आएंगे ये है हमारे सामने री है री को हमको छठी विभक्ति बनानी अब छटी विभक्ति बनाना है तो री ये प्रातिपदिक है तो प्रातिपदिक होने से हमको श्रेष्ठी विभक्ति लाने के लिए श्रेष्ठी विभक्ति का मतलब संबंध संबंध को बताने के लिए सूत्र है श्रेष्ठी शेष सूत्र जैसे प्रथमा विभक्ति लाने के लिए लिंग परिमा प्राधिपदिकार्थ लिंग परिमान वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से हम प्रथमा विभक्ति लाए अगर हमको द्वितीय विभक्ति लानी है कोई भी प्राधिपदिक आपके पास है द्वितीय विभक्ति लानी है तो हम सूत्र लाएंगे कर्मनी द्वितीय ऐसा करेंगे तो कर्म को कहने की विवक्षा हो तो द्वितीय विभक्ति लाएंगे ऐसे और करण की विवक्षा हो तो तृतीय विभक्ति लाएंगे संप्रदान की विवक्षा हो तो चतुर्थ विभक्ति लाएंगे अपदान की विवक्षा हो तो पंचमी विभक्ति लाएंगे अधिकरण की विवक्षा हो तो सप्तमी विभक्ति लाएंगे ऐसे ही यह सब 6 कारक हो गए अब इन 6 कारकों की विवक्षा नहीं है कारक को बताना नहीं है तो कारकों से अतिरिक्त होता है शेष तो शेष में ष्टी विभक्ति होती है तो ष्टी शेष सूत्र से हम ये छठी विभक्ति लाएंगे आप ष्टी शेष निकालिएगा कहां पर है ष्टी शेष दमा जी दूसरे अध्याय में कहां पर है जहां विभक्ति प्रकरण है वहां पर देखिएगा श्रेष्ठी शेषे मिल जाएगा आपको यह पचासवा सूत्र पृष्ठ संख्या बारह है जी, जी आ, दो, दू, ती, दू, आ, आ, 50. दो तीन पचास है श्रेष्ठी शेष है बारह नंबर पृष्ठ संख्या है ष्टिशेष यहां विभक्ति प्रकरण है यह विभक्तियों का प्रकरण चल रहा है आप देखिएगा तृतीय पाद का पहला पहला सूत्र देखिएगा अन्य सूत्र उसके बाद कर्मणी द्वितीय है तो यहां से विभक्ति का प्रकरण चल रहा है विभक्तियों को करने वाला अगर कर्म की विवक्षा तो द्वितीय विभक्ति हो ऐसे यहां से शुरू हो रहा है तो तृतीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति पंचम विभक्ति ये सब बात करेंगे और अधिकरण के लिए सप्तम विभक्ति तो इन सबसे अतिरिक्त जो बचा हुआ है वह शेष कहलाता तो ष्टी शेष सूत्र से हम यहां पर छठी विभक्ति लाएंगे हां रेणु जी समझ में आ गया पहले पहले क्या है ये तो मैंने बीच की बीच की प्रक्रिया बताई है तो इसके अंदर डीप में मत जाइएगा आप परेशान हो जाएंगे वो अपने आप बाद में पता लग जाएगा इतना देखना हमारे सामने री प्रातिपदित है यह समझ करके चलिए जैसे मैं बता रहा हूं री प्राधिपी है अब री प्राधिपदिक है तो हमको उसको छठी विभक्ति बनाना हमारे सामने तो उद्देश्य है ना उसे बनाना है तो छठी विभक्ति बनाना है तो री प्राधिपदिक है तो हमने anyway. so, अर्थवद धातुर प्रत्यय uh, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्राधिपतिक से इसको प्राधिपदिक मान लिया तो प्राधिपदिक होते ही ज्ञापिपिका सूत्र से हम शेष विवक्षा होने पर चेष्टी शेष सूत्र से यहां पर घसी विभक्ति ले आए। और विभक्ति ला करके बिठा दिया अब यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी रितउ सूत्र वाला हां जी रेणु जी तो रित उच्च सूत्र तो हमने घस सकते जो ला कहां से बिठाया स्वामी जीत के बाद तो री के बाद में बिताएंगे ना प्रत्यय परस्त प्रातिपदिक से परे प्रत्यय बैठ जाता है हां प्रातिपदिक से परे गश प्रत्यय बैठ जाएगा बैठ गया और फिर उसके बाद रित उत्सूत्र लाएंगे रित उत्सूत्र लाकर के फिर वो प्रक्रिया चलाकर के ऊ बना देंगे ठीक है ठीक। जी बस इतना ही समझ लीजिएगा बस आपको इतना ही समझना है री एक प्राधिपदिक है उसके आगे शेष में छठी विभक्ति लाएं लाने के बाद रित सूत्र से उकार हो गया बस ऊ बन गया इतना ही समझना यहां पर अब आगे बढ़े किसी को और पूछना है इस प्रक्रिया में कारका की प्रक्रिया में ओम भगवान अच्छा चलो पूछ लीजिए आप पहले हाँ जी राजेश जी पूछिए किस सूत्र से है, आ, है, कि री के है? का मतलब ऐसा होता है री जो है क्री धातु है क्री धातु को हम प्रातिपदिक मान लेंगे क्री को प्रातिपदिक मान लेंगे प्रातिपदिक बन करके फिर अर्थवान हो गए ना क्री ने, अर्थवान ने, ने, होते ने, ही प्रातिपदिक बन जाता है तो उरण रह चल रहा है ना अपना तो उरन रपरा जो है जहां जहां, आ, जहां जहां जहां रिकार लगा हुआ है जिसके साथ में वहां वहां उरन रपरा सूत्र लगे वहां वहां वहां पहुंच जाता है यानी री के री को कोई आदेश हम करेंगे री के स्थान में ये होगा या तो वृद्धि होगी या गुण होगा या कोई इकार आदेश होगा कहीं उकार आदेश होगा जब जब ये स्थिति आएगी वहां वहां पर यह उरन रपरा पहुंच जाएगा अब बताइए क्या पूछना चाहते हैं यहां पर केवल उरण उपर यह सूत्र ही हम ध्यान में रखें जी और वहां पर सिद्धि करे की री का होता है रखेंगे तो री भी प्रणाधिपति को होता है अर्थवान होने से तो उसके लिए कोई सूत्र लगाना पड़ेगा नहीं बस वो, री अर्थवान है जैसे और कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है रीअर्थवान है अर्थवान होना चाहिए कोई भी उस अर्थवान के लिए सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है जैसे चा लाते हैं चा का मतलब और होता है अर्थ है उसका ऐसे वाह है वो भी उसका अर्थ है तो जिसका अर्थ होता है वो अर्थवान है अर्थवान होते ही अर्थवत धात्र प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी प्रातिपदिक संज्ञा होते ही फिर वो ज्ञान प्रातिपदिका वाला प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी ओ, हाँ, हाँ, हाँ. अब री मान लो री धातु है अब आप कह सकते हैं री धातु है तो ये तो धातु है आ, ये तो शब्द तो है ही नहीं है तो अगर ऐसा हो तो फिर उसको शब्द बनाया जाता है शब्द जो बनाया जाता है वो अलग अलग प्रक्रिया है वो अभी मैं बताना नहीं चाह रहा हूं उस प्रक्रिया को वो प्रसंग आएगा आपके सामने इसी प्रथमावृत्ति को पढ़ते पढ़ते है कि किसी भी को किसी भी किसी भी धातु को शब्द बना सकते हैं वो शब्द बनाने की प्रक्रिया बहुत सरल है लेकिन वो सब समझना पड़ेगा अभी अभी प्रसंग में नहीं है तो हम उसको शब्द बना सकते हैं धातु को शब्द बना करके फिर उसको प्रातिपदिक बनाकर फिर आगे प्रत्यय ला सकते हैं ठीक है ओम राजेश जी ओम भगवान धन्यवाद हाँ पहले पहले माता जी पूछ लीजिएगा आप हाँ जी माता जी जी ये ये कुछ कुछ कम समझ में आ रहा है पता नहीं पहले समझ में आ गए हैं आप पता नहीं इसमें कुछ क्या नहीं क्या नहीं, नहीं समझ में आया वो पूछिए ये ऊ कैसे बन गया इसको छोड़ दिया लब... ये, ये आपका विषय नहीं है वो कैसे बना आप ये समझ लीजिएगा री को ही वो कहते हैं री छठी विभक्ति में वो कहते हैं बस इतना समझ लीजिए ठीक है धन्यवाद एक बीच में ये भी बात बता दूंगा कल मैंने राजेश जी बताया था ना ये वो जो है छठी विभक्ति पहली विभक्ति में वो होते ही तो छठी विभक्ति में वो बनेगा ऐसा बोला था ना वो ऐसा नहीं बनेगा पहली प्रथमा विभक्ति में वो नहीं रहेगा प्रथमा विभक्ति में आएगा आ रो राह ऐसा बनेगा री का री शब्द होगा ना री तो री शब्द का प्रथमा विभक्ति में आ, आ, जैसे माता बनता है ना माता पिता में आ होता है ना ऐसे मात, है पित्री है तो पित्री का री जो है का में पित्री का पिता बनता है ऐसे री का आ बनता है तो आ, आरो अरा यानी पिता पितरो पितरा तो ये री अकेला अक्षर है तो आप पिता पित को आ, पित को हटा दीजिए तो वहां आ बचा रहेगा तो ऐसे ही यहां री है तो अरव, अरव, अरह, अरम, फिर पित्री जैसे राचन में ऐसे यहां पर री ऐसा बनेगा इस तरह का बनेगा राजन जी समझ में आ रहा है जी जी मैंने एक्चुअली आज पढ़ा हूं तो मैं समझ में आ गया था कि सभी रिकारा शब्द ऐसे चलेंगे हाँ जी हाँ जी धन्यवाद हाँ दी। हाँ जी रुचि जी आप बताइए ओम स्वामी जी स्वामी जी रीस्त को अर्थ री री वर्ण है अक्षर है री... आपने अभी कहा ना आ... अर्थवान अर्थवान होना चाहिए कहा था ना अब आप आपका प्रश्न क्या है अगला री का क्या अर्थ है स्वामी बताए ना अक्षर है री एक अक्षर वर्ण है यही अर्थ है उसका ऐसे तो सभी अक्षर है हाँ सभी अक्षर अर्थवान होंगे अगर कहीं प्रयोजन है आपका उसको कोई प्रातिपदिक बना करके कोई काम करने का प्रयोजन है तो उसको अर्थवान बना सकते हो आप किसी को भी जैसे चाह है, है। सुनिए चाह एक वर्ण है पर चाह का अपना अर्थ है और अर्थ है ऐसे यानी एक शब्द के अनेक अर्थ भी होते हैं एक शब्द का एक अर्थ भी होता है यहां पर री का अपना अर्थ यह है री एक वर्ण है एक अक्षर है जो नष्ट नहीं नष्ट ना होने वाला है अर्थ तो है इसलिए अर्थवान अब चा भी वर्ण है वर्ण को मानकर अगर कहीं प्रयोजन करना है तो वह वर्ण को मान करके प्रयोजन सिद्ध करेंगे और वह चा का अर्थ और अर्थ लेकर के प्रयोजन करना है तो और अर्थ लेकर के प्रयोजन सिद्ध करेंगे ऐसा अब बोलिए में आ गया आपको समझ में आ गया जी समझी हां और किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे सामने कार का बन गया पूर्ण रप सूत्र लगकर के क्री के विकार के स्थान पे वृद्धि रूपी अण होता हुआ रे वाला हो गया तो कार बन गया और अका को उसमें मिला मिला दीजिएगा तो कारका बन गया लिख दीजिएगा राजेश जी कारका कार फिर अका ऐसा अलग अलग लिख के फिर मिला करके दूसरा लिखिएगा कार अका फिर कारका कार अका कारका कार अब इस स्थिति में यह कारक जो है हमारे सामने तैयार है म्यूट करके रखिए म्यूट करके रखिए आपने तो कोई कोई चीज बोलते हैं स्वामी जी हाँ जी यहां स्थिति क्री और अक है ना स्वामी जी हां जी उसमें वर्ण रपरा लगेगा हाँ और रिकार और आकार के स्थान में आर आदेश हो जाएगा नहीं नहीं नहीं नहीं आकार आकार को आकार क्यों छेड़ रहे हैं वो तो अक, अक परे रहते केवल विकार के स्थान में वृद्धि हो रही है आपको नहीं जोड़ना है इसमें अच्छा अच्छा हाँ जी हाँ जी वो ये कहता है ना हाँ प्रत्यय परे रहते अंग के अच को वृद्धि होती है अंग के अच को ही हो रहा है पूर्व पर के स्थान में नहीं हो रहा है स्पष्ट हो रहा है सुन हाँ जी हाँ तो अब हम आगे चलते हैं कारक शब्द है अब कारक एक प्राधिपदिक है अर्थवान होने के कारण से प्रातिपदिक है प्राधिपदिक होने से ज्ञाप्राधिपदिक अधिकार में सु प्रक्रिया जो आपने बनाई है भागा में वो सारे सूत्र लग करके यहां पर सु पहुंच गया अब मैंने एक शब्द में बोल दिया है कि भागा में सु लाने की जो सारी प्रक्रिया हुई है वो सारी प्रक्रिया, प्रक्रिया लगकर के सु हो गया तो आपको यह समझना है कि वो सारी प्रक्रिया क्या है नहीं तो क्या क्या होता है आगे चल करके आप यही बोलेंगे पूर्व पूर्व के अनुसार सु आ गया अब वो पूर्व के अनुसार सु आ गया पूर्व के अनुसार सु आ गया ये बोलते हुए जाते हैं लेकिन वो पूर्व क्या है ये दिमाग में नहीं आता और जब किसी से पूछेंगे तो फिर वो परेशान होते जाएंगे आप इसलिए यहां समझ लीजिएगा वो पूर्व के अनुसार क्या है कैसे आएगा सु तो पूर्व के अनुसार सु आने का मतलब है ज्ञाप प्रतिपदिकात के अधिकार में आगे प्रत्यय आएंगे सुजस वाला सूत्र का पूरा उच्चारण होगा यानी पूरा सूत्र आएगा उस पूरे सूत्र से 21 शब्द आएंगे और उनको प्रत्यय से प्रत्यय संज्ञा रखेंगे और उन सब प्रत्ययों को परश्चय से परे बिठाएंगे यानी परे बिठाना चाहेंगे लेकिन हमको परे बिठाना नहीं है प्रत्यय से प्रत्यय संजय हो जाएगा और परे बैठने लगेंगे इसका यह मतलब है परे बैठने लगेंगे बिठाना नहीं है परे बैठने लगेंगे तो परे बिठाए बिना ही हमको क्या करना है सुपा सूत्र से उनकी त्रिक बना करके तीन तीन जोड़ी बना करके एक वचन विवचन नाम देना है उनकीसों को तीन तीन त्रिक बना करके एक वचन विवचन बनाना है फिर विभक्ति सूत्र से उन सबकी विभक्ति संज्ञा करनी विभक्ति संज्ञा कर दिया तो सात विभक्तियां हो जाएंगे तीन तीन त्रिके और फिर सात विभक्ति हो जाएंगे तो सात का मतलब है पहली को प्रथमा कहेंगे दूसरे को द्वितीय कहेंगे तीसरे को तृतीय कहेंगे चौथे को चतुर्थी कहेंगे पांचवें को पंचमी कहेंगे छठे को चेष्ठी कहेंगे चेष्टा कहेंगे और सातवें को सप्तमी कहेंगे तो ये सात विभक्तियां तैयार हो गई त्रिक बना करके सुपाह और विभक्ति लगा करके त्रिक बना करके सात विभक्तियां बन गई अब सात विभक्तियों में से हमको एक ही विभक्ति लेना है प्रथमा विभक्ति अब प्रथमा विभक्ति के लिए वह सूत्र आएगा प्राधिपतिकार लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा वो सूत्र लगा करके प्रथमा विभक्ति को ले लेंगे और बाकियों को हटा देंगे और प्रथमा विभक्ति में सु और जस आएगा और उनको भी बिठाना नहीं है बस तीन को लिया है पकड़ के रखा अपने पास में बिठाया नहीं अभी पकड़ के रखना जैसे 21 प्रत्ययों को पकड़ के रख करके प्रक्रिया चलाई वैसे ही यहां पर तीन विभक्तियों को पकड़ करके फिर आगे की प्रक्रिया चलानी है कि तीन हमको नहीं चाहिए तीनों में से एक चाहिए हमारी क्या विवक्षा है एक की विवक्षा है तो द्वे द्विवचन एक ऐसे एक वचन ले लेंगे बाकी दोनों को हटाएंगे तब जाकर के सु आएगा यह है प्रक्रिया तो कारका सु यहां तक पहुंच गए अब सु आते ही, फिर वही प्रक्रिया पूर्ववत पूर्ववत का मतलब है उपदेश अजनुनासिकित हलंत्यम आ, अलंत्यम बोला उपदेश जनुनासिकित तस्य लोप दर्शनम लोप फिर सुप्तिगणतम पदम से पदसंज हो जाएगी सुपंत होने के कारण से सुप्तिगंतम पदम पदसंजय होते ही पद के अधिकार में पद स के अधिकार में फिर ससजो रू सजुषो रू से रू हो जाएगा फिर रू में भी उकार की इत संजय करनी उपदेश जन्ना सोप लो दर्शनम लोप तो रेप बचेगा कारक और यह स्थिति है रेप स्थिति में हमको अम, आगे बढ़ना नहीं है यहीं विराम करना है तो विराम किसे कहते हैं विरामोवसानम अवसान संज्ञा हो जाएगी अवसान संज्ञा होते ही खरवसानी और आएगा तो खरवसानी और कहता है कि खर परे रहते अवसान परे रहते रे को विसर्ग हो जाता है तो विसर्ग हो जाएगा तो कारका बन गया यह स्थिति हाँ जी अब बताइए आप में सिर्फ सबको समझ में आ गई ये प्रक्रिया राह रा को वि कैसा अर्थ किया खरवसानी और विसर्जनीय से राह तो यहाँ है मैं मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन खरवसानी और विसर्जनीय सूत्र में रेप को विसर्ग होता है ऐसा अर्थ कहा से लिया है तो हम यह कहेंगे विसर्जनीय रोरी से रह की अनुवृत्ति आ रही है सब जाकर के सूत्रकार कहेंगे दी दी दी दी दी। हम रेप को नहीं ला रहे हम तो केवल ये वर्णन कर रहे जो स्थिति है उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि खर परे रहते अवसान परे रहते रेप को विसर्ग होता है ये रेप को विसर्ग होता है कैसे कह दिया कैसे लिया, सूत्र में तो नहीं है तो कहेंगे ऊपर से रेप की अनुवृत्ति आई ऐसा अनुवृत्ति आ रही, आ रही का मतलब उस सूत्र केवल के सूत्र में रेप की अनुवृत्ति है तब जाकर के सूत्र का ऐसा अर्थ निकलता है इसका यह मतलब होता है हमारे सामने कारका बन गया तो कारका बन गया जैसे डुक्रिय करणे इस धातु से कारका बना है ऐसे हरियहरणे एक धातु है हरियहरणे अष्ट भाष्य में देखिएगा कारका के नीचे लिखा हुआ है इसी प्रकार इसी प्रकार हरियरणे धातु से हारका बनेगा हर हरण करने वाला हरण करने वाला आपकी संपत्ति का करने वाला है आपके ए, घर का हरन करने वाला है कुछ भी हरन करता हो पैसा धन दौलत जो कुछ भी कुछ भी चप्पल हरण करने वाला हो कपड़े हरण करने वाला हो जो भी ऐसा हरण करता है यानी छीनता है हमारे से कोई वस्तु छीनता है अथवा आपके ज्ञान विज्ञान का ही हरण करता है हरन तो दोनों प्रकार से होगा ना दोषों का हरन करने वाला भी होता है मैं तो हारका हूं आप सबका आपके सबके दोषों को हरण करने वाला हूं या आपकी आपकी जो व्याकरण के प्रति जो अविद्या है यानी व्याकरण का व्याकरण के प्रति जो अज्ञान है उसका हरण करने वाला हूं ऐसा कुछ, कुछ भी हरण करने वाला आप ले सकते हैं हार का मतलब है हरण करने वाला अहम हार को मैं हरण करने वाला हूं ऐसा हम हो या कोई भी हो यहां तक हम पहुंच गया है हम पहुंच गए हैं तो दो प्रकार के उदाहरणों का हमने वृद्धि राधे सूत्र से देख लिया एक भागा प्रकार के तो आप लोगों को ढूंढना है कि जैसे भागा बना है तो भागा त्यागा रागा यागा पाठ पाचका नहीं पाचका नहीं रागा भागा इस तरह के जितने भी शब्द हैं वो आप लोगों को समझ करके आप इकट्ठा कर लीजिएगा तो इसमें भी भाग के समान इसमें भी प्रक्रिया है ऐसा और दूसरा हमने उदाहरण देखा है नायका तो नायका चाय का पावका सावका किसी प्रकार के और भी क्या शब्द बनते हैं तो और शब्दों को ढूंढ सकते हैं आप लोग आपके पास रचनानुवाद कौमुदी है और भी पुस्तकें हैं जिसमें इस टाइप के जितने भी शब्द होंगे वह ढूंढ लीजिएगा केवल इतना ही समझ करके आगे नहीं बढ़ना है अभी से आपको अभ्यास करना है कोई भी पुस्तक सामने रखिएगा जिसमें इस तरह के शब्द और रचनानुवाद को शब्द रूपावली है आ, ऐसे बहुत सारी पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में ढूंढी है इस तरह के शब्द कहां कहां पर है तो वो ऐसे ही बनते हैं ऐसे ही बनेंगे उसमें कोई विशेषता है आपको लगे कि यहां पर यह है धातु देखिएगा उन शब्दों को देख करके धातुओं को देखिएगा फिर धातुओं को देख करके फिर इस आ, प्रक्रिया को देखिएगा तो उसके अनुसार फिट बैठते हैं और कहीं समस्या है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा ऐसे ही नायिका के अनुसार नायिका वाले शब्द नायिका चायका पावका गायिका अब गायिका तो मैंने यहां आपको बताया नहीं लेकिन आप गायिका निकाल सकते अब गायिका निकालेंगे तो आपको देखना है कि धातु क्या है वो क्या है वो सब देख करके समझ लीजिएगा धातु पाठ भी देखना होगा और यहां की प्रक्रिया को देखना होगा तो आपको धीरे धीरे धीरे पकड़े में आता जाएगा हाँ जी और किसी कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं आप आज इतना ही रखते ओम स्वामी हाँ जी ओम स्वामी जी ये दूक्री डूक करने जो धातु है इसका धातु पार्ट में तो नहीं है ये नहीं आप ढूंढो तो पता चल जाएगा मतलब मैंने सारा केवल केवल देखिएगा सूची में इंडेक्स में केवल देखिएगा तो मिल जाएगा तो क्री का भी अर्थ उसमें हिंसा आ, कुछ ऐसे ही। हाँ ये देखिए ना क्री क्री एक ही है या और भी है वो भी देख लीजिएगा ना अच्छा जी अभी मिल अभी मैं देखिए बताता हूं आपको ये क्री धातु है कहां पर है क्री धातु है देखो है ना तनाधिगण का है 43 पृष्ठ संख्या निकालिए तैंतालीस में है तनाधिगण है यह है ना करने दस नंबर है तैंतालीस पृष्ठ में 10 नंबर व धातु दस नंबर धा, की धातु है डुक्रिय करने माता जी निकाला आपने पृष्ठ संख्या तैंतालीस जी में निकाल तैंतालीस निकाले और में पहला कॉलम दूसरा कॉलम दूसरे कॉलम में ठीक है ना जी जी जी जी हाँ।, हाँ जी जी मैं पहले वो जो है ना पी, पीछे जो सूची उसमें से देख रही थी ढूंढ तो में उसी में है ना ये, ये उसी में है सब उसी में होंगे सूची में होंगे अगर सूची में नहीं है तो इसमें कैसे होगा अगर सूची में गलती से कोई नहीं लिखा हो तो अलग बात है उसमें फिर नहीं दिखा मुझे इसमें भी मैं बता हूं देखो मतलब ड में डने देखे मैंने ड नहीं देखता है अनुबंधों को कहीं पहले वाला अनुबंधों को हटा करके भी देख सकते हैं देखिए 63 पृष्ठ संख्या में देखिएगा 63 पृष्ठ संख्या में दूसरे कॉलम में क्री धातु है जहां ऊकार पूरा समाप्त होता है ना कूल कूल के बाद में क्री के बाद में आंजी आंजी, आंजी आंजी। ठीक है। है है। है, है। ना ना जी तो ये तो ये इधर से 34 इसका अर्थ कुछ हो रही है, वो वो अलग है, वो अलग है, दोनों, आपको पकड़ना दो दिख रहे हैं ना, और और में भी जो धातु पुस्तको जाता उ धन्यवाद बोलिए अब हमें गाय का अगर ढूंढा मतलब तो फिर हम इसकी धातु कैसे समझेंगे की क्या जैसे धूप्रिय करने ऐसे हम उसकी कैसे इसको, इसको समझने के लिए ऐसा होता है जैसे गायिका है गायिका में तो आपको ये समझ में आ रहे हैं ना कि गायिका नायक की तरह ही है समझ में आ रहे ना बोलिए रेणु जी पूष उ बता गका में ए जा दि सिमलरिटि दिख री दिख र अवलि अको है कामन अका ठीक अक कामनयका कोम हैर नाया मे आया आया कु हो क्या बचा न बचरा जी, रहा ना बच रहा है और ना ना को ना में क्या रखने से आय बनता है आई रख दो कभी बनेगा ना आई को आय बनेगा तो नी धातु था नी धातु था तो नी में आई रखेंगे तो नहीं बनेगा तो नई को आय बनेगा तो नायका अब गायका में आ जाइए आका जो है कॉमन है और फिर आय को अलग कर दीजिएगा तो क्या बच रहा है हां जी गायका में अ, को अलग अलग दिया और आय को अ, अटा दिया तो क्या बच रहा है जी गई नहीं, नहीं मेरे प्रश्न का उत्तर दे मेरा प्रश्न का उत्तर दे रहे जी स्वामी जी मतलब प्रश्न नहीं, नहीं और आए है ना देखिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे आप अपने ढंग से सोच रहे कि गायका शब्द है गाय को अटा, अ, अलग हटा दिया जैसे नायका में बताया था अक को हटाया आय को हटाया तो क्या बचा ना बचा ये पूछा आप, बताया आपने ऐसे ही मैं बता रहा हूं कि गायका में अक को अलग हटा दीजिए आय को भी हटा दी तो क्या बचा गा बचा ये उत्तर है अब गचाया तो गा आ, गा में क्या रखने से आय बनता है आई। आ, आई से आया बनता है तो अब आपको दिख रहा है गई तो अब गई को देख लियेगा गई धातु है क्या तो आपको पता लग जाएगा गए वर्ग में देखिएगा का ढूंढने के लिए हमें गई धातु ढूंढना पड़ेगा तो आप ढूंढिए दू, ना गई है या नहीं है ये देखिए पृष्ठ संख्या सेंस सड़सठ सड़, पृष्ठ संख्या निकालिए 67 सिक्सटी में दूसरे कॉलम में गई है बवालीगन का 20 पृष्ठ नंबर स्वामी भी ये मैंने देखा था पहले आप सुने से पहले तो उसमें 20 एक जो कॉलम है उसमें कई गई शब्द बस ऐसे लिखा था तो तो मैं अभी अभी बताता गई गई जो है, कॉलम में आ, कई म अले गै शब्द पर इसमें क्या तु है, कई भी धातु है और गई भी धातु है तो अब इसको अगर अस्तु अग्रा शु कोसा धा न जा सी रीय ना जैसे मी धातु को रख करके काम किया गई कि जैसे गई धातु के सामने रख करके कर लीजिए नहीं, नहीं, नहीं। शब्द लिखा है ना शब्दे शब्द लिखा है तो शब्द करना अर्थ निकलेगा तो गायक क्या करता है शब्द ही तो करता है गाता है गाय का मतलब खाने वाला गाय का मतलब शब्द करने वाला वो शब्द जो, जो शब्द कता शब्द गा कूपे शब्द करता है? बोलने केपे कता शब्द कर्ना अर्थ ने गायके है? आवाज न आलाप का है गा गान्या शब्दी तु कु स्वामी ए दो, तो य धातु के जि अभि मता गायका शब्द को पकड़ा, मैंने मोटी मोटे ढंग से आपको स्पष्ट किया है कि मोटे आ, मो, मोटी तरीका से यू कहिएगा मोटी प्रक्रिया से नायका को हमने देखा नायका में अक कॉमन है अक को आग, अला दिया है अटा दिया है फिर आयक को अटा दिया है जो हमने आय किया तो आयक को हटा दिया है तो बचा है ना तो ना में क्या रखूं जिससे कि आय बनता है तो आई रखूंगा तो आय बनता है तो नई है अब नई क्यों है अब नई धातु ढूंढने लगेंगे तो नहीं मिलेगा नहीं ये नई कब हुआ है वृद्धि होने पर हुआ है तो वहां पर आप वृद्धि किसको हुए वृद्धि हुई है तो ऐसे देखेंगे और मान लीजिए गए आपको पता नहीं गई आप ये नहीं समझना ये घी धातु होगी तो घी धातु देखो घी धातु मिला ही नहीं है इसका मतलब घी नहीं होगा ये गई सीधा सीधा बिना वृद्धि क्या कहती इसको व वृद्धि वृद्धि वृद्धि वृद्धि अतद्भा वृद्धि तो हमको इस तरह ढूंढना है वो धीरे धीरे पकड़ में आएगा जब आप स्वयं देखेंगे समझने का प्रयत्न करेंगे तो धीरे धीरे पकड़ में आएगा ठीक जी, है जी, स्वामी जी एक और शंका बोलिए जी, जी।, जी।, जी स्वामी जी आपने एक सूत्र बताया था आधे टू डब जी तो उसने लिखा था कि कार दकार, दकार के लिए संज्ञा तो टू टू लिखने से टर्ग होगा कि तकार होगा देखिए आप सूत्र निकालिए आदिर मूल पाठ में आदिर निकालिए सूत्र आदि शब्द में प्रथमा विभक्ति है और ई टू डे प्रथमा विभ्यक्ति का बहुवचन तो ई और टू और डू और हां ई और टू और डू निश्च टुस्ट डुस्ट तो ई टू डू ई टू डू बनेगा फिर बहुवचन में ई टू ऐसा बनेगा तो यह कहता है उपदेश में उपदेश में आदि उपदेश में आदि में विद्यमान ई की टुकार की और दुकार की इस संजय होती है ऐसा कहता है तो आपका प्रश्न है टू का मतलब टवर्ग तो नहीं है नहीं है ये टवर्ग नहीं है पहले कुचु टुतुप पढ़ रहे थे ना इसीलिए मुझे थोड़ी शंका नहीं कुचु टुतु में तो टू तो टवर्गी जब कहेंगे वो तो टवर्ग है लेकिन आदिर टुडुआ में यह कवर्ग नहीं था था। और आप यह प्रश्न कर सकते हो कि आदिर टुडुआ में टू से तो आपने केवल टू अक्षर को लिया है और चुटु सूत्र में टू से आपने टवर्ग को लिया ऐसा क्यों किया है तो वो प्रसंग से आपको धीरे धीरे पता लग जाएगी कहां ऐसा लेना है से आपको पता लग जाएगा कि कहां ये वर्ग को ले रहे हैं कहां नहीं ले रहे हैं ये धीरे धीरे आपको पता लगेगा पहले तो आपको अध्यापक के अनुसार मान करके चलना होता है फिर बाद में यह धीरे धीरे समझ समझ में, आ, समझ में आता जाता जैसे आ, जब पाड़े पाड़े रटवाते हम बच्चों को उनको क्या पता है दो दो चार का मतलब क्या होता है लेकिन उनको रटना पड़ता है और धीरे धीरे बाद में जाकर उनको समझ में आता है ऐसे ही यहाँ व्याकरण में भी ऐसा ही है बहुत सारी प्रक्रिया जो है हमको अध्यापक की बातों को मान करके चलते रहना होगा और आगे जाकर के धीरे धीरे उनको समझ में आ जाएगा और इसका ये भी मतलब नहीं है कि हर जगह आपको मान के जाओ ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं लेकिन अधिकांश जो है मान करके चलना पड़ेगा यह पहली आवृत्ति है और जहां हमें आवश्यक लगेगा वहां वहां मैं आपको बताता ही हूं यहां इस कारण से ऐसा है इस कारण से है जहां आप समझ सकते हैं आपके पास इतना इतनी भूमिका है इसलिए मैं वहां उनको समझाता हूं और जहां आपकी भूमिका नहीं है ये मानता हूं मैं फिर वहां मैं नहीं समझ, समझाता उसको आगे के लिए आ, आगे के लिए आगे के आ, क्या कहेंगे इसको आगे आएगा उसके लिए छोड़ दिया है उसको वेटिंग सकते, उसको प्रतीक्षा में रख इसकी जो, जो आप, भूमिका आपके पास है उसको तो मैं बता दूंगा तो बताने पर आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा और कोई कोई आसानी से समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा बुद्धि लगाएंगे थो, थोड़ा सोचेंगे उसके बारे में तो समझ में आ जाएगा अभी होता है और कहां सोचने पर भी बुद्धि लगाने पर भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि उस तरह की भूमिका नहीं है ऐसा मैं मान करके वहां नहीं बताऊंगा उसको प्रतीक्षा में रखूंगा वेटिंग में रखूंगा जब वह अवसर आएगा वह अपने आप अप समझ में आ जाएगा जब बताएंगे ऐसा जी, ओम स्वामी जी तो इसमें टू की इच संज्ञा है या डू की है इसमें टू ई की भी है टू को भी है डू को भी है तीनों की है हाँ जी राम मोहन जी बोलिएगा स्वामी जी इमिदा स्नेह ने से जी ऐसे ही चलेगा ये क्या बनेगा स्वामी जीदा स्नेह तो यही थी क्या कहना संजय होकर के उठ जाता है आ, मादा ऐसे बनेगा मा, नहीं, कहा नहीं वो नहीं बनेगा ईमिदा में प्राप्ति नहीं है ना हर, हर, हर जगह थोड़ा बनेगा जहां प्राप्त है वही वहीं पर होगा जहां प्राप्त होगा वहीं पर होगा प्राप्त माने मतलब जहां जहां पर वो प्राप्त प्राप्ति का प्रसंग होगा वहीं पर आ, प्राप्त का मतलब है जहां लागू हो सकता है नियम वहीं पर होगा ना जहां नियम ही लागू नहीं होता हो वहां कैसे होगा मेरा समाधान समझ में आ रहा है आपको आ, नहीं समझिए नहीं आया ना मैं आपको यह कहूंगा कि जैसे मैंने आपको आ, आ, नायका, गायका ये जो भी बताया और मैं एक ऐसा प्रसंग रखू जहां वो सूत्रों का अर्थ लागू नहीं हो रहा हो तो वहां कैसे होगा सूत्र का अर्थ भी तो वहां पर लागू होना चाहिए ना हर चीज को हर जगह कैसे आप लागू करोगे वहां सूत्रों का जब लागू नहीं हो रहा हो तो जबरदस्त क्यों करना है हमको? अच्छा माना सिमिलैरिटी होना चाहिए हाँ सिमिलैरिटी होनी चाहिए हमको ये देखना है कि हर धातु से होता है या नहीं होता है तो धातु सामने लाओ और सूत्रों को लाओ जो जिन सूत्रों से यह प्रक्रिया चलती है उन सूत्रों के अर्थ को वहां लागू करके देखो अगर वहां वो लागू नहीं होता है तो नहीं हो पाएगा और जहां होगा हो जाएगा ठीक है समझ। क्योंकि वहां पर क्या होता है आ, कहीं उपधा होना चाहिए कहीं छ होना चाहिए मतलब वृद्धि जो है वृद्धि की जो परिस्थिति वहां पर कहीं होनी चाहिए अगर वृद्धि की परिस्थिति नहीं है तो फिर मुश्किल होगा नहीं हो पाएगा ऐसा तो वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कहां आ, सूत्र आ, काम कर रहे हैं नियम वहां लागू हो रहा है सूत्र का और नहीं हो रहा है तो अपने आप पता लगेगा धीरे धीरे पता लग जाएगा अभी आपको जो सोचना है जो सिद्धियां आपके सामने आई है उतनी सीमित रहकर करके आप सोचते जाइएगा ठीक है समझे जी हाँ और कोई बोल रहे थे क्या ओम भगवान इसको आज यही विराम देंगे ओम भगवान हाँ जी प्रश्न अस्थि हाँ बोलिए जैसे री की आलवृद्धि हो गई वैसे ली की आल आलवृद्धि के सूत्र से होगी ली की ओम भगवान नहीं अगर अगर ऐसा कोई शब्द ऐसा है कि हमको ये नहीं देखना होता है कि आ, री का है तो आर होकर के हो जाएगा री का आ, आ, लार होगा अगर हमको ये देखना होता ऐसा शब्द लोक में है तो उसकी भी हो जाएगी अगर लोक में ऐसा शब्द मिलता ही नहीं है तो नहीं होगी मतलब वहां प्राप्ति नहीं है ऐसा मानना पड़ेगा अगर री में आ, ल्री में धा, री धातु के आगे अगर ऐसे कोई परिस्थिति आ रहे है ऐसा कोई शब्द मिल रहा है तो वहां भी हो जाएगा वहां लार हो जाएगा अगर ली को आर करेंगे तो लार हो जाएगा हां जी राजेश जी किस सूत्र से होगा यही उरन रफरा से हो जाएगा मतलब वृद्धि प्राप्त यही तो मैं कहना चाह रहा हूं ऐसा कोई शब्द है क्या पहला आप शब्द को सामने रखिएगा तो मैं बता दूंगा आपने शब्द को रखा नहीं और केवल ली को सामने रखा तो मैं कैसे बताऊंगा ऐसा कोई शब्द ही नहीं है तो मैं जबरदस्ती क्यों उसको बनाऊं हमको जबरदस्ती नहीं बनाना है हमको शब्द को ध्यान रखना है शब्द अगर तो लाकृति लाकृति आजी लाकृति लाकृति लाक यानी लि और आकृति लाकि कहे स्वामि लिऔकि लाकि तु यद्धि बा ने नो श्व हां ऐसा ऐसा कोई उदाहरण आपको पहले लाना होगा लेकिन ये उदाहरण है यहां कैसे होगा तो फिर मैं बता दूंगा इस यानी इसी प्रसंग से संबंधित ऐसा कोई शब्द आप सामने लाइएगा यहां कैसे होगा तो फिर वहां बता दूंगा क्योंकि हमको शब्द को देख करके हमको कल्पना करनी होती है ना कि शब्द को देखे बिना हम अपनी कल्पना से शब्द बनाएंगे हम नया शब्द नहीं बना सकते याद रखना एक सार्वभौम सिद्धांत बता रहे हैं यूनिवर्सल लॉ जिसको आप कह सकते हो सार्वभौम सिद्धांत यह है कि हम अपने शब्द नहीं बनाएंगे जो पहले से शब्द है उन शब्दों में आ, कल्पना करके धातु प्रत्यय ढूंढेंगे धातु प्रत्यय आदि जो शब्द बने बने शब्द है पहले से जो शब्द है उसी में हम ढूंढेंगे कि इसमें क्या धातु है इसमें क्या प्रत्यय है इसमें वृद्धि हुई या नहीं हुई है गुण हुआ है या आ, यनादेश हुआ है क्या हुआ है इन सबको हम उसमें ढूंढेंगे ठीक है तो हम सोमवार को मिलेंगे जी, हाँ जी वो पुस्तक भेज दी थी सोमवार को तो आपको हाँ मैं पता कराऊंगा मैं पता करूंगा मेरे को पता नहीं लगा ना तो मैं पता सोमवार को आपने भेजा है सोमवार को जा चुकी सोमवार को जाते हैं तो मुझे पता करता हूं कैसे ही मेरे को मिलता है तो मैं सूचित करूंगा हाँ ठीक है मेरे को भी देना होगा ना पुस्तक मिल जाए तो किस इस की कौन से मैं आपको सूचित कर दूंगा हाँ जी ओम का ओम शांति शांति शांति ही। नमो नम ओम भगवान जी एक मिनट बात करनी थी व्यक्तिगत हाँ मैं आप, आप इसको बंद करूंगा फिर आप कॉल करिएगा जी जी